सर्वा मूल उषयाध्यानमोक्षण इदुच्य रागद्वेशुक्स्त विषयानिंद्रिय्चर आत्मश्यत्दमिग रागद्वेशयुक्त रागद्व तत्पुस्सरा हि इंद्रििया प्रवृत्ति स्वाभाकी तो मुुवु श्रोत्रदि इंद्रिय विषया आवर्जनीया चर उपलभम आत्मश्य आत्मनो वश्या वशीभूता तै आत्मश्य विधेयात्मा इछा तो विधेय आत्मा अयं प्रसादं अगछति प्रसाद प्रसन्नता स्वास्थ्यं